शांति शांति ही ओम वेद चर्चा का प्रसंग चल रहा है और वर्तमान में ऋग्वेद के दशम मंडल के चौंतीसवें सूक्त की हम चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा का केंद्र है दूसरा मंत्र न मामी मेथ न जिहल एशा शिवा सखिभ्य उत मह्यसत अक्षस्याह एक अनुव्रताम अपजायामरोधम इसमें मत चर्चा करते हुए हमने देखा था जुवारी ये कह रहा है कि जो परिवार की हमारी मुखिया है गृहिणी है वो मेरा नियमित आदर करने वाली थी मुझे कभी दुख पहुंचाने का उसके मन में भाव भी नहीं था वो मुझे ही नहीं मेरे मित्रों को मेरे संबंधियों का भी वो बहुत अच्छा आदर करती थी उनका भी भला चाहती थी लेकिन मैंने एक अपराध के कारण से एक अपनी गलती के कारण से उसे अपना अविरोधी बना लिया वो उसकी अच्छाई की चर्चा करते हुए यहाँ एक शब्द प्रयोग कर रहा है अनुव्रताम अपजाया मरो कहता है मेरी जाया कैसी थी जो अनुव्रता थी अर्थात मेरे जो व्रत हैं मेरे जो नियम हैं उनका अनुगमन करने वाली थी मेरे विचारों के पीछे जो चलती थी मेरे विचारों को जो स्वीकार करती थी ये अनुव्रत शब्द जो है बड़ा गहरा है ये हमने पीछे देखा है इसकी चर्चा जब सौमनस्य सूक्त में एक मंत्र आया था अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। मतलब हम अपनी संतान से अपने माता पिता के अनुकूलता चाहते हैं अर्थात जो माता पिता के संकल्प हैं उद्देश्य हैं नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं हमारे बच्चे भी उनको स्वीकार करें उनका सम्मान करें उनका यह मानना जो है ये अनुव्रति होना है व्रतों को स्वीकार करना है यद्यपि व्रत शब्द हमारे समाज में बहुत सीमित और असंगत अर्थ को देता है जो व्रत करने वाले होते हैं उनको एक ही चीज पता है नहीं खाने को व्रत कहते हैं उन्होंने कोई चीज नहीं खानी है इसका जो चुनाव कर लिया वो उनका व्रत है कोई कहता है कि मैंने गंगा जी में जाके टमाटर छोड़ दिया कोई कहता है कि मैंने मूंग की तो मसूर की दाल छोड़ दी कोई कहता है कि मैंने फला सब्जी छोड़ दी ये जो छोड़ दिया ये मेरा व्रत हो गया वास्तव में यदि देखा जाए तो ये उसका छोटा सा अनिश है व्रतों का जो मूल उद्देश्य है वो है जीवन में विचारों को व्यवहारों को चुनना और चुन करके उनमें से अपने के लिए अच्छा समझ के स्वीकार करना ये व्रत तो दोनों तरह के हो सकते हैं सकारात्मक भी और नकारात्मक भी अर्थात मैं सच बोलूंगा ये भी हो सकता है मैं झूठ नहीं झूठ नहीं बोलूंगा ये भी हो सकता है तो इसलिए जो व्रत है वो उसका मूल जो भाव है उद्देश्य है वो मेरी उन्नति और मेरी प्रसन्नता होना चाहिए वो मेरे लाभ के लिए किया जाना चाहिए इस बात को समझने के लिए एक मंत्र पर्याप्त है जो व्रत का आचरण करने वाला होता है व्रत का धारण करने वाला होता है वो अपने को व्रती मानकर जो संकल्प लेता है उसमें पांच मंत्र हैं उनमें से जो एक मंत्र है उसी की बार उसको पांच बार दोहराया जाता है एक मंत्र वेद में आता है अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामी तत्श यहां परमेश्वर से अग्नि से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर तुम व्रतपति हो मैं भी व्रतपति बनना चाहता हूं तत्श मैं व्रत व्रतपति बनने में समर्थ हूं मैं तुम्हारी तरह से व्रतों का पालन कर सकूं और ऐसा करने से क्या इदम अहम अंध्रिता सत्यम उपाय ऐसा करके जो कम है जो बुरा है जो हानि कर है मैं उससे छूट जाऊंगा और जो श्रेष्ठ है सुंदर है उत्तम है उसे मैं प्राप्त कर लूंगा अर्थात व्रत वो संकल्प कहलाता है वो विचार कहलाता है वो व्यवहार कहलाता है वो प्रतिज्ञा कहलाती है जो मनुष्य को बुराई से अच्छाई की ओर ले जाए जिस विचार को धारण करने से जिस व्यवस्था को मानने से जिस नियम का पालन करने से मनुष्य से बुराई तो दूर होती हो और अच्छाई निकट आती हो अच्छाई का पालन होता हो तो वो चीज व्रत कहलाती है मतलब नियम का पालन करना ये व्रत है इसी चीज को व्यवस्था में रखना यह व्रत है सत्य का आचरण करना ये व्रत है असत्य के आचरण से अपने को बचाना ये व्रत है तो यहां पर कहा कि जो अंधता सत्यम उपई थी जो अंध से झूठ से बुराई से हानि से हमको बचा करके लाभ की ओर ले जाए ऐसा जो विचार है व्यवहार है संकल्प है नियम है व्यवस्था है वो व्रत की श्रेणी में आती है और व्रत से ही आगे की बात हमारे प्रयोजन की बात सिद्ध होती है इसलिए विवाह संस्कार में वधू जो है वर के अनुगामिनी होने की बात करती है वो कहता है कि जो रास्ता तुम्हारा है वही रास्ता आज से मेरा है मैं उसी रास्ते पर चलने का संकल्प लेती हूं जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो तो निश्चित रूप से जो तुम्हारा रास्ता है वो जीवन के लिए लाभदायक होगा जीवन में उन्नति कराने वाला होगा जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाला होगा तो तुम्हारा व्रत है तुम्हारे अच्छाई का व्रत है तो मैं भी उस अच्छाई के व्रत को स्वीकार करती हूं तो तुम्हारे व्रत को स्वीकार करना ये अनुव्रति होना है तो हम चाहते हैं कि हमारी संतान अनुव्रति हो हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारी अनुवृत्ति हो हम चाहते हैं कि हमारे पीछे चलने वाला हमारा मित्र वर्ग हमारा अनुवृत्ति हो तो वो अनुव्रत होने के लिए हमें व्रती होना पड़ता है यदि मैं व्रत का पालन नहीं करूंगा व्रत का नियम धारण नहीं करूंगा व्रत का खंडन करूंगा तो दूसरा चलने वाला मेरा अनुवृत्ति कैसे बन पाएगा तो यहां कहा है कि वो जो जाया है पत्नी है वो अनुवृत्ति थी लेकिन मैंने ही व्रतों का पालन छोड़ दिया मैंने ही व्यवस्था नियम को भंग कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में उसका मेरे साथ अनुव्रति बनना कैसे संभव है तो यहाँ यह कहता है अनुव्रताम जायाम अपरोधम मैंने अपनी ऐसी पत्नी को जो मेरे व्रत का पालन करती थी मेरे नियम व्यवस्थाओं को स्वीकार करती थी मैंने उसे अपना विरोधी बना दिया अपने से विमुख कर दिया यह एक बात स्मरण कराने योग्य है विवाह संस्कार में वर वधू के बीच में पुरोहित एक संकल्प कराता है और वो मंत्र पढ़ता है वो मंत्र ब्रह्मचर्य आश्रम में आचार्य और ब्रह्मचारी के बीच में पढ़ा जाता है वही मंत्र इस विवाह संस्कार में वर और वधु के बीच में पढ़ा जाता है वर वधु एक दूसरे के हृदय पर हाथ रखकर दोनों इस मंत्र को पढ़ते हैं मम व्रते ते हृदय दधा मम चित्तम अनुचित ते अस्तु मम एक मनाजुषस्व प्रजापति मयम इस मंत्र में जो प्रजापति शब्द है वेदारम्भ संस्कार में वहाँ बृहस्पति है वाणी का जो स्वामी है वो मुझे तेरे अनुकूल बनावे वहाँ प्रार्थना की गई है कि आचार्य ब्रह्मचारी के अनुकूल हो और ब्रह्मचारी आचार्य के अनुकूल हो क्योंकि ये दोनों अनुकूल होंगे तो आचार्य का जो कुल है आचार्य का जो गुरु का कुल है उसकी व्यवस्था बन पाएगी क्योंकि उसमें रहने वाले दो ही लोग हैं एक आचार्य है एक उनके शिष्य हैं यदि आचार्य से विद्यार्थी का संबंध ठीक ना हो और विद्यार्थी का आचार्य से संबंध ठीक ना हो फिर कुल की व्यवस्था अच्छी कैसे हो सकती है इसलिए वहां पर यह संकल्प लिया गया कि मम व्रते ते हृदय दधा भैया जो व्यवस्था है जो नियम है जो कर्तव्य है उनकी ओर मैं तुम्हारा ध्यान दिलाता हूँ तो हृदय दधामी का मतलब क्या है कि भाई तुझे पता होना चाहिए कि संस्था का क्या नियम है आचार्य के साथ कैसा व्यवहार करना है आचार्य के परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना है साथियों के साथ कैसा व्यवहार करना है गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करना है अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना है तो यदि इन नियमों को वो ध्यान नहीं करेगा यदि इनका वो चिंतन नहीं करेगा तो इनका पालन कैसे करेगा और पालन नहीं करेगा तो वह व्यवस्था कैसे बनेगी वो अच्छाई कैसे आएगी इसलिए किसी भी समाज के सुधार का घर के परिवार के सुधार का जो पहला चरण है वो है ममव व्रते थे हृदय मुझे जिस संस्था में रहना है उस संस्था के नियमों का मुझे पता होना चाहिए और उसके पालन के प्रति मेरी श्रद्धा भी होनी चाहिए तो ममो व्रते थे हृदय दधानी मैं मुझे जिस संस्था का जिस गुरुजन का जिस वातावरण का भाग बनना है मुझे उसकी नियमों की व्यवस्था की जानकारी चाहिए मुझे उन नियमों को अपने हृदय में बैठाना चाहिए तो वो कहता है ममो व्रते ते हृदय दधानी ऐसा करने से क्या होता है जब मुझे किसी चीज का स्मरण होता है मैं किसी चीज को याद रखता हूं तो समय आने पर उसका उपयोग तो करूंगा ही मुझे कोई नियम मालूम है तो आवश्यकता पड़ने पर मैं उस नियम का पालन करूंगा तो कहता है ममचित्तम अनुचितम थे जब मैं व्रतों के बारे में विचार करता हूं तो व्रतों को अनुकूल चलने की मेरी इच्छा बन जाती है मेरा मन उनको मानने के लिए स्वीकृति प्रदान करता है मैं उनको मानने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता हूँ मम चित्तम अनुचितम वो कहता है कि ऐसा करते रहने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो कहता है कि एक दूसरे की सुननी चाहिए एक दूसरे की समस्याओं को जानना चाहिए एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना चाहिए मम वाचम एक मना जुशस्व अर्थात जब हम एकाग्र मन से दूसरे की बात को सुनते हैं तो दूसरे की बात को दूसरे की समस्या को हृदयंगम करते हैं तब बात हमारी समझ में ठीक आ जाती है तब हम उस नियम का पालन कर सकते हैं तो मंत्र ने कहा मम व्रते ते हृदय दधानी मम चित्तम अनुचितम ते अस्तु मामो वाचन एक मना जुशस्व इसमें एक और रोचक बात कही गई है कहता है कि इतना सब करने के बाद भी संभव है मुझसे भूल हो जाए या मैं उन नियमों का पालन करने में समर्थ न हो पाऊ तो इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह प्रजापति मुझे इन नियमों का पालन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे मुझे इनको पालन करने के योग्य तो जिस संकल्प को व्यक्ति ने विवाह के संस्कार में स्वीकार किया था जिन व्रतों को पालन करने का जिसने संकल्प लिया था प्रतिज्ञा की थी और इसी आधार पर उसकी होने वाली पत्नी ने वधु ने अनुवृत्ति बनने की प्रतिज्ञा दोहराई थी वो अनुवृत्ति बनी थी लेकिन उसका अनुवृत्ति बनना क्यों किसी को मजबूरी में बदलना पड़ा कौन कौन है जिसने उस अनुव्रत को असफल कर दिया वो अनुव्रत का व्रत उसे क्यों छोड़ना पड़ा तो इसके लिए मंत्र कह रहा है अनुव्रता अपजाया मरोधम अर्थात जो व्रतों का पालन करने वाली जो मेरी गृहिणी थी मेरी धर्मपत्नी थी वो भी आज मुझसे विमुख हो गई है वो मेरा उस आदर नहीं करती है बल्कि अनादर करती है वो मेरे मित्रों को मेरे साथ देखना पसंद नहीं करती है वो मेरे मित्रों को मेरे घर पर आने देने के लिए राजी नहीं है वो उन मित्रों का सत्कार नहीं करती है जिनका वो पहले सत्कार करती थी क्यों क्योंकि इस कार्य के करने से जो सबसे बड़ा अंतर हमारे व्यवहार में आता है कि हम अपने केवल ऐच्छिक लाभ के लिए जो अभी घटित भी नहीं हुआ है जो अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका पता नहीं है ऐसे लाभ के लिए वर्तमान का नाश कर देते हैं हमारा जो अच्छा परिवार जो सुखद है जो नियमित है जो व्यवस्थित है जो अनुकूल है उसमें बाधा पैदा कर देते हैं और हमारे सारे सदस्य एक दूसरे के विरोध में चलने लगते हैं एक दूसरे के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करते हैं एक दूसरे से दुखी होते हैं एक दूसरे का अनादर करते हैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो इस मंत्र में जो बात कही गई वो हमारे एक व्यवहार से होने वाला जो परिणाम है और हमारे परिवार में जो एक मुख्य महिला है उसमें क्या क्या अंतर आता है और वो पहले क्या नहीं करती थी और अब क्या करती है इस बात की चर्चा इन बिंदुओं में की गई है वो न मामिमेथ नजीह यशा शिवा सखीभ्य उतम मासित वो ऐसी थी वो अनादर नहीं करती थी वो दुखी नहीं करती थी वो मित्रों के साथ संबंधियों के साथ अच्छी तरह से प्रस्तुत होती थी लेकिन आज क्या हुआ तो कहता है अक्षस्या हम एक अपरस्य हेतु तो, अनुव्रताम अपजाया मरोधम कहता है कि और कोई दुरा दूसरी बुराई मेरे पास नहीं है केवल मैंने एक बुराई के कारण से एक जुए के कारण से मैंने अपने परिवार में जो विघटन पैदा कर दिया है जो एक दूसरे के अंदर विरोध और अव्यवस्था को जन्म दे दिया है उसका जो परिणाम है वो मेरे सामने आता है वो कहता है स्वयं अनुव्रताम अपजायाम मैंने अपनी अनुव्रत रहने वाली पत्नी को अपने से विमुख कर दिया है ओ शांतिरक्ष शांतिरा शांतिषधय शांति वनस्पतः शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति shama shanti leji o shanti shanti sha